शुस् धमो सुनता ठाकस गौतम बुद्धाजम पद गिवट वर्शु कम्यून इंटरनेशनल पुना इंडिया टिस्कोर्स नंबर थ्री सुभा विहर इंद्रि सुवसन्बुट भोजनम्झुम कु तं वेपसती खदुपल आशुभानोपसिन विहर तींद्रिय सुसन्वुत भोजन अनेतंझुम सत् राधवी तम वेन्नपती मारो वा सेट अनेकसो का सव व्थम पिदेह सती अपेतो दमसच्चेनो न का सीते असारे सारमतिनो सारे चादर्शिनो ते सारिगछ सारतो छत्वा असारंजारे सारमें गंति संग गोचरा युन बुठी समतिंझती चि रागोसमतिंजती यम शोचन्म बुठ्ठी न समती चित्त रागो न समति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 तुम स्वस्थ हो सकते हो फिर शेष तुम खोज लेना मैं तुम्हें रोग से मुक्त करने आया हूं। इसलिए बुद्ध को तुम एक मन चिकित्सक की भांति देखना वे धर्म गुरु नहीं धर्म गुरु मान लेने से बड़ी भ्रांति हो गई तो लोग उन्हें दूसरे धर्म गुरुओं के साथ गिन देते वे धर्म गुरु जरा भी नहीं कहीं परमात्मा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 मनुष्य दुखी है इसमें किसको संदेह होगा इसका कौन विरोध करेगा मनुष्य दुखी है मनुष्य के दुख का कारण है ठीक बुद्ध वैसे ही बोलते हैं जैसा वैज्ञानिक बोलता है दुख का कारण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 आलसी और अनुदमी आलस्य असंयत जीवन का परिणाम है जितना ही इंद्रियां असंयत होंगी और जितना ही वस्तुओं में ऋष्यों में रस होगा उतना ही स्वभावता आलस्य पैदा होगा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 और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं दिखाता जैसे आंधी सैल पर्वत को आंधी आती है जाती है कोई हिमालय उससे डिखता नहीं पर तुम्हारे भीतर हिमालय की शांत संयत दशा होनी चाहिए हिमालय एक प्रतीक है बहुमूल्य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 बूढ़े हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं बूढ़े हो रहे हो जीवन है ऐसा कहना ठीक नहीं जीवन हो रहा है मृत्यु है ऐसा कहना भी ठीक नहीं मृत्यु हो रही है जगत में क्रियाएं घटनाएं नहीं इसलिए बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं और बुद्ध ने का कोई आत्मा भी नहीं है क्योंकि ये तो फिर चीजें मालूम पड़ती हैं आत्मा जैसे कोई ठहरा हुआ पत्थर भीतर रखा है बुद्ध ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं चीजें हो रही है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 तुम नाहक चमहार बन गए सुबह से इनको नाहक पहुंचो झाड़ो तैयार कर, कर रखो एक तुम पहनोगे लेकिन कोई तुम्हें समझा रहा है कहीं से कि ऐसा होना चाहिए तुम अगर अपने जीवन की फेहरिस्त बनाओ कि तुमने कितना गैर जरूरी इकट्ठा कर लिया है तो तुम नब्बे प्रतिशत गैर जरूरी पाओगे और उस नब्बे के लिए तुमने कितना श्रम उठाया कितनी चिंता ली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 एस धमो सनंत यही सनातन धर्म है आज इतना